No-show talk. Car sove din ran. Number one. णी जागो रे विरणी जागो रे काम क्रोध मदलोभ चाँड सब दुंद रे वे, का सो वेदन जगुर विरहिणी जागो रे भवसागर कि छो सबंद रे फिरी चलू आ पन यही भल रंग रे सुन सखी पिया के रू तो बरनत ना बनी अजरयमर तो देश सुगंध सा गरबरी फूलन जस वार पुरुष बैठे जहाँ दुर अग्र के चवर हंस राज भानो अनजोर रोम एक में कहाँ उगे चंद्रय पर भूमि शोभा जहा शीत वर्णन वदेश सिंहासन सेत है शीत क्षत्र सिरधरे अभय पर दे करो करोजपा के जाप प्रेम उड़ ले सखी सत पीब तो मंगल गाइये जुगन जुगन अहि अखंड सो राज है मिए प्रेमानंद तो हंस समाज है कहे कबीर पुकार सुनो धर्म दास हो हंस चले सत लोक पुरुष के पास हो धनुष्य बाण लिये ठाठ को माया हो छह में कर तब तनिक नहीं दाया हो झिरी झिरी बया प्रेम रस डोले हो चढ़ी नारंगी या कोयलिया बोले हो पिया पिया कर तो पिया नहीं आया हो पिया बिन सुन मंदिर बोलन ला गी का आगा हो का हो तुम बट राह पिया मिलन किया बहुरीन छूठे हो कहे कबीर धर्मदास गुरुसंग चला हो खिली मिली करो सत्संग उतरी चलो पारा हो उतरी चलो सारा हो उठो की सब में जमाले सहर तलाश करें हजूमे खार में गुल्हाय तर तलाश करें लवाए अब्र में ढूंढे फरोगे माहो नजूम हृदय खाक में लालो गोहर तलाश करें हरी में जहन के सब झिलमिला रहे हैं चिराग चलो सम्मो लिए समलाश करें रबाबे वक्त पे छेड़े तराने अब दी दायरे मर्ग में उमरे खिजर तलाश करें फिर आओ तन तने खुश रबी की डालें तरह, फिर आओ ताविसे ताजो कमर तलाश करें तब हम्मात की अपसरदा वादियों में समीन दमागे गर्मो दिले मातबर तलाश करें उठो कि सब में जमाले ले सहर तलाश करें जागो रात में सुबह छिपी है उसकी खोज करें हुजूमे खार में गुल्हाय तर तलाश करें जागो कांटों की झाड़ी में फूल छिपा है उसकी तलाश करें लबाए अब्र में ढूंढे फरोगे माहो नजूम बादलों की अंधेरी घटाओं में चांद नक्षत्र छिपे उठो उसकी तलाश करें रिदाए खाक में लालो गहर तलाश करें धूल में हीरे दबे उठो उसकी तलाश करें हरी में जहन के सब झिलमिला रहे हैं चिराग बुद्धि तो बड़ा छोटा सा चिराग है वो भी झिलमिलाता झिलमिलाता अब बुझा तब बुझा उसका बहुत भरोसा मत करो उस पर ही जो भरोसा करके बैठ गए भटक गए हरी में के सब झिलमिला रहे हैं चिराग चलो तजल लिए तलाश करें इस विराट अस्तित्व में चांद सूरज छिपे हैं वे तुम्हारे लिए उनकी रोशनी तुम्हारे लिए वे तुम्हारे रास्ते को रोशन कर सकते पर खोज करोगे तो मिलेंगे जागोगे तो मिलेंगे सोया आदमी बस अपनी छोटी सी बुद्धि की टिमटिमाती रोशनी में जीता है उस रोशनी से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता उस रोशनी का कोई विस्तार भी नहीं उस रोशनी से बस दो चार कदम जिंदगी के उठ जाते लेकिन सत्य तक कोई पहुंचना नहीं हो पाता और यहां चांद सूरज भी छिपे मनुष्य के भीतर बड़े प्रकाश की संभावनाएं छिपी अनंत प्रकाश के स्रोत से तुम आए हो जरा चोट करने की बात है और झरने फूट पड़ेंगे जरा चोट करने की बात है और वीणा तरंगित हो उठेगी स्पंदित हो उठेगी रबाबे वक्त पे छेड़े तराने अवधि ये जो समय का वाद्य है ये जो समय की वीणा है इस पर अमृत्व का गीत छेड़े यहां समय के नीचे ही छिपा है अमृत्व काल के पीछे ही अकाल छिपा है दया मार्ग में उमरे खिजर तलाश करें मृत्यु के इस जीवन पथ पर जो खोजते हैं उन्हें अमृत के स्रोत भी मिल जाते उठो कि सब में जमाले शहर तलाश करें हुजू में खार में गुले तर तलाश करें तलाश की बात है और जो जगे जो उठे जो नींद को तोड़े वही तलाश कर पाए धर्म का इतना ही अर्थ है जिंदगी मिलती है अवसर की तरह चुनौती की तरह जो उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है जो उस अवसर का उपयोग कर लेता है उसे परम जीवन मिल जाता है यह जिंदगी तो उस परम जीवन का द्वार है इस पर ही मत अटक जाना यह तो उस राज महल का द्वार है इस द्वार पर ही मत बैठे रह जाना नहीं तो भिक्मंगे ही रह जाओगे तुम सम्राट होने को पैदा हुए हो हु। उससे कम पे मत होना लेकिन सम्राट होने के लिए बड़ी धूल धमाश चित्त से झाड़नी होगी नींद और सपने छोड़ देने होंगे मैं भी तुमसे कुछ छोड़ने को कहता हूं संसार छोड़ने को नहीं कहता स्वप्न छोड़ने को कहता हूं मैं भी तुमसे कुछ छोड़ने को कहता हूं पत्नी बच्चे परिवार छोड़ने को नहीं कहता यह मन के पास मन के दर्पण के पास जो गर्द गुबार जम गई है जो स्वभावता जम जाती यात्रा कर रहे हैं हम जन्मों जन्मों से सदियों सदियों से यात्रा में यात्री के कपड़ों पर धूल जम ही जाएगी यह स्वाभाविक है इस धूल धमास को झाड़ दो और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर छिपा है कोहनूर तुम्हारे भीतर मालिक छिपा है जिसको तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर छुपा है खोजने वाले में छिपा है और तुम भागे चले जाते हो और तुमने कभी आंख खोलकर अपने भीतर जरा भी टटोला नहीं इसके पहले कि तुम जगत में खोजने निकलो एक बार अपने भीतर तो झांक कर देख लो धर्म उस झांकने की कला का नाम है इसलिए धर्म का प्रारंभ श्रद्धा से होता है और अंत भी श्रद्धा पर श्रद्धा का क्या अर्थ है श्रद्धा का अर्थ है जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी खोज की हिम्मत श्रद्धा का अर्थ है बीज को बोने की हिम्मत बीज में अभी फूल तो दिखाई पड़ते नहीं श्रद्धा का अर्थ है भरोसा कि बीज टूटेगा कि बीज कंकड़ नहीं है मगर ऐसे तो बीज और कंकड़ में क्या फर्क दिखाई पड़ता है फर्क तो भविष्य में तय होगा भविष्य अभी आया नहीं बीज को जब कोई बोता है तो भरोसे की सूचना देता श्रद्धा का इशारा हो रहा है श्रद्धा की भावभंगीमा है बीज को बोने में बड़ी श्रद्धा है इस बात की श्रद्धा है कि बीज टूटेगा कंकड़ नहीं इस बात की श्रद्धा है कि बीज में फूल छिपे हैं जो प्रगट होंगे अभी दिखाई नहीं पड़ते कोई फिक्र नहीं कभी दिखाई पड़ेंगे, जो अभी अदृश्य है वो दृश्य होगा फिर बीज को पानी देता है माली अब तो बीज दिखाई भी नहीं पड़ता फूल तो दूर फूल का दिखाई पड़ना तो दूर अब तो बीज भी जमीन में खो गया और बीज भी दिखाई नहीं पड़ता बड़ी श्रद्धा चाहिए बीज भी गया फूलों का कुछ पता नहीं देता है पानी देता है खाद और प्रतीक्षा करता है और प्रार्थना करता है श्रद्धा का अर्थ होता है शून्य से वार्तालाप आकाश शून्य है जब कोई श्रद्धालु हाथ उठाकर आकाश की तरफ प्रार्थना करता है श्रद्धा की खबर दे रहा है शून्य उत्तर देगा भी वहां कोई है जो उत्तर देगा उत्तर कभी आएगा लेकिन प्रश्न का बीज डाल रहा है इस भरोसे में कि उत्तर का फूल आएगा आज नहीं कल कल नहीं परसों देर हो सकती है अंधेर नहीं होगा धीरज रखेगा भरोसा रखेगा आता होगा आना ही चाहिए श्रद्धा कभी निष्फल नहीं गई है और अगर निष्फल गई हो तो जानना नप सकती रही ही ना होगी ऊपर ऊपर थी झूठी थी थोथी थी विश्वास रहा होगा श्रद्धा ना रही होगी विश्वास और श्रद्धा का वही भेद है विश्वास का अर्थ होता है मान लिया कौन झंझट करे न मानने की इसलिए मान लिया लोग कहते हैं ईश्वर है अब कौन विवाद करे किसको फुर्सत पड़ी विवाद करने की समय किसके पास है व्यर्थ की बातों में पढ़ने के लिए और व्यर्थ की बातों में समय गवाने के लिए सुविधा किसके पास है चलो लोग कहते हैं ईश्वर है तो होगा हम भी विश्वास कर लेते जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे विश्वास उधार है झूठा है बेईमान है श्रद्धा का अर्थ होता है दुनिया कहती हो कि ईश्वर नहीं है सारी दुनिया कहती होगी ईश्वर न कभी था न कभी होगा सब झूठ है सब कल्पना है सब अफीम का नशा है सब मनगणंत है सब चालबाजों की इजाद है सब धड़ी है सब पाखंड है सारी दुनिया कहती हो तब भी श्रद्धा नहीं कपती श्रद्धा कहती है मैं तलाश हूं मैं खोजूं, उठो कि सब में जमा ले सहर तलाश करें रात दिखाई पड़ रही सुबह का कुछ पता नहीं और तुमने देखा सुबह जैसे जैसे करीब आती रात और गहन और घनी होती जाती सुबह होने के ठीक पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी हो जाती उठो कि सब में जमाले शहर तलाश करें हुजूम में खार में गुलाहे तर तलाश करें कांटों की झाड़ी में खोजने जाओगे चुभेंगे कांटे हाथ लहू लुहान भी होंगे फूल इतनी आसानी से ना तो दिखाई पड़ते हैं और न मिलते फूल उनके हैं जो खोजते हैं। फूल कीमत मांगते और सबसे बड़ी कीमत श्रद्धा है श्रद्धा का अर्थ होता है जो मुझे नहीं दिखाई पड़ता उस पर भी मेरे भीतर कोई अंतरतम में कह रहा है कि है खोजो मिलेगा यही कहीं होगा होना ही चाहिए श्रद्धा का अर्थ है प्यास है तो जलधार होनी ही चाहिए जब मेरे भीतर परमात्मा को पाने की आकांक्षा है तो परमात्मा होना ही चाहिए क्योंकि बिना परमात्मा के हुए इस आकांक्षा का कोई स्रोत नहीं हो सकता था इस अस्तित्व में ऐसा है ही नहीं कि प्यास हो और पानी ना हो भूख हो और भोजन ना हो भूख के पहले भोजन निर्मित हो जाता देखते हैं मां के गर्भ में बच्चा आता है और स्तन दूध से भर जाते अभी बच्चा आया भी नहीं है अभी बच्चे के आने में देर है लेकिन स्तन तैयार होने लगे दूध से भरने लगे कोई अपूर्व शक्ति कोई छिपे हाथ स्तन तैयार करने लगे बच्चा आएगा अभी बच्चे नहीं आया अभी बच्चे की भूख का तो सवाल ही नहीं लेकिन भूख के बहुत पहले दूध की धार निर्मित होने लगी पक्षियों को घोंसला बनाते देखा है वह श्रद्धा है पक्षियों को कुछ पता भी नहीं है कि अब समय आ गया अंडे रखने का बस घोंसले बनने लगे वैज्ञानिक भी चकित हैं क्योंकि घोंसला बनाना इन पक्षियों को कोई सिखाता नहीं वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि जैसे ही अंडे से बच्चा निकला उसको उसके माता पिता से अलग कर लिया उसे अलग ही बड़ा किया ताकि कोई सिखाने का अवसर ही ना रहे लेकिन जब मादा गर्भवती होगी तत्क्षण घोंसला बनाना शुरू कर देगी बच्चे आते होंगे उनके लिए घर तो बनाना ही होगा उनके लिए नीड़ तो बसाना ही होगा अभी बच्चे आए नहीं है आएंगे भी या नहीं कुछ पता नहीं लेकिन नीड़ बनने लगा अगर तुम जीवन को गौर से देखोगे तो तुम हर जगह श्रद्धा के प्रमाण पाओगे ऐसा ही मनुष्य के हृदय में जब परमात्मा की प्यास है मुझसे कभी लोग आके पूछ लेते परमात्मा का प्रमाण क्या है मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा को पाने की प्यास है तो पर्याप्त प्रमाण है प्यास प्रमाण है प्यास को प्रमाण मान लेना श्रद्धा है अंधेरी रात में सुबह की जो अभीपसा है वही प्रमाण है कि सुबह होगी जरा हम तलाश करें उठो कि सब में जमा ले सहर तलाश करें हुजू में खार में गुल्हाये तर तलाश करें लवाए अब्र में ढूंढें फरोगे माहो नजूम हृदाय खाक में लालो गोहर तलाश करें यहीं कहीं धूल में ही हीरे जवाहरात पड़े अगर हीरे जवाहरात को खोजने की आकांक्षा पैदा हो गई तो हीरे जवाहरात होना ही चाहिए इस भरोसे का नाम श्रद्धा है यहां जो भी हो रहा है उसमें एक अपूर्व संगति है कोई विराट आयोजन असंबद्ध नहीं है घटनाएं अस्तित्व असंगत नहीं है अस्तित्व के भीतर चलता हुआ एक तारतम्य है एक लयबद्धता है अराजक नहीं है अस्तित्व अनुशासित है इसके अनुशासन को देखकर जिसे यह ख्याल आ जाता है कि कहीं वे अद्रश्य हाथ जरूर छुपे होंगे जो इन पत्तों को रंग जाते हैं फूलों को रस से भर जाते हैं गंध से भर जाते हैं चांतारों में रोशनी डाल देते बच्चा पैदा होता है एक चमत्कार घटता है कुछ सेकंड तक मां बाप चिकित्सक दाई एक ही आकांक्षा से भरे रहते हैं बच्चा किसी तरह रो दे क्योंकि रोदे तो श्वास चल जाए मां के पेट से पैदा होने के बाद वे दो चार दस क्षण सर्वाधिक मूल्यवान क्षण है उन्हीं पर निर्भर है जीवन आएगा कि नहीं बच्चा जागेगा कि नहीं जिएगा कि नहीं और कोई हमारे बस में हाथ में हमारे बात नहीं है कि हम बच्चे को समझा सकें कि श्वास ले पागल रुक मत, कोई उपाय नहीं लेगा तो लेगा नहीं लेगा तो नहीं लेगा और बच्चे ने कभी पहले श्वास ली नहीं मां के पेट में मां ही बच्चे के लिए श्वास लेने का काम कर रही थी मां के पेट से बच्चा अलग हो गया है उसकी नाल भी काट दी गई है अब बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र है अब उसे श्वास लेना है और किसी पाठशाला में उसे सिखाया नहीं गया वो कैसे श्वास ले? लेकिन श्वास आ जाती है कौन डाल देता है इस श्वास को बाइबल कहती है कि अदम को बनाया मिट्टी से परमात्मा ने फिर उसके नासा नासापुटों में श्वास डाली श्वास फूकी यह कहानी सच है कहानी की तरह सच नहीं है अस्तित्वगत रूप से सच है हर बच्चे में कोई श्वास डालता है पता नहीं कौन जीवन की कोई महत्व ऊर्जा कोई महत ऊर्जा छुपे छुपे बच्चे में सांस डाल देती यह चमत्कार रोज घटता है फिर भी हम अंधे हम सांस को चलते देख लेते हैं और जिसने सांस फूकी उसकी तलाश नहीं करते देखो चारों तरफ सब कितना संगीतपूर्ण है इस संगीत के पीछे तुम सोचते हो कोई कुशल अंगुलियां नहीं होंगी आकाश की तरफ आंख उठा के शून्य से जो वार्तालाप करे वह प्रार्थना और आंख बंद करके भीतर के शून्य में जो ठहर जाए वह ध्यान मगर दोनों की शुरुआत श्रद्धा में श्रद्धा का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं पड़ता जिसके होने का कोई कारण नहीं कोई प्रमाण नहीं लेकिन होना चाहिए ऐसी अपूर्व भाव दशा देखते हो तुम रोज लोग मरते रोज तुम लाश उठते देखते हो अथी निकलते देखते हो लेकिन फिर भी तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा क्या मामला है इतने लोग मरते लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा जरूर कुछ राज है इतने लोगों की मृत्यु भी यह सिद्ध नहीं कर पाती तुम्हारे सामने की मैं मरण धर्मा हूं तुम्हारे भीतर कहीं कोई श्रद्धा है अमृत की प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरतम में जानता ही है कि जीवन अमर है इसका कोई अंत नहीं तुम खोजते नहीं तलाश नहीं करते अन्यथा यही श्रद्धा तुम्हारे जीवन का साक्षात्कार बन जाए रबाबे वक्त पे छेड़े तराने अवधि ये जो समय की वीणा है इस पे छेड़ो संगीत इन स्वासों के भीतर श्वास लेने वाला छिपा है इस मरण धर्म देह में अमृत विराजा है दयारे मार्ग में उमरे खिजर तलाश करें यह जो मृत्यु का पथ है जन्म से लेकर अर्थी तक झूले से लेकर कब्र तक यह जो जीवन का पथ है यह तो मृत्यु का पथ है मगर इस पर चलने वाला जो यात्री है वह अमृत है देहें गिरती हैं उठती हैं यात्री चलता रहता वस्त्र बदलते हैं जीण हो जाते बदल लिए जाते मगर जो भीतर छिपा है चलता जाता है रबाबे वक्त पर छेड़े तराने अवधि दयारे मर्ग में उमरे खिजर तलाश करे ऐसी तलाश के लिए किसी धनी का साथ चाहिए और कबीर ने ठीक किया कि अपने इस अपूर्व शिष्य को धर्मदास को धनी कहा धनी धर्मदास का धनी वे थे संन्यास्त होने के पहले खूब धन था सं्यस्त होते ही सारा धन लुटा दिया जब तक सं्यस्त न हुए थे तब तक कबीर ने कभी उनको धनी नहीं कहा था जिस दिन सब धन लुटा दिया उस दिन कबीर ने कहा कि धर्मदास अब तो धनी हो गया आज से तुझे धनी धर्मदास कहूंगा क्योंकि अब तूने उस धन को पा लिया जो तुझसे कोई भी छीन ना सकेगा अब तूने उस धन को पा लिया कि तू बांट कितना ही चुकेगा नहीं अब तूने उस धन को पा लिया जो शाश्वत है जागने के लिए किसी जागने वाले का साथ चाहिए संगीत सीखते हो तो किसी संगीतक से सीखते हो ना जिसके हाथ सद गए हो उसके हाथों को देखकर तुम्हारे हाथ भी सधने लगते श्रद्धा भी सीखनी हो तो किसी सत्संग में ही सीखनी होगी जहां श्रद्धा को कोई उपलब्ध हो गया हो जहां फूल खिल गए हो चाहे फूल तुम्हें ना भी दिखाई पड़े सुवास तो तुम्हें भी पता चलेगी स्पष्ट स्पष्ट कुछ पकड़ में ना भी आए तो भी अस्पष्ट तुम्हें अद्रस्य की पगचाप सुनाई पड़ने लगेगी धनी धर्मदास के साथ आने वाले कुछ दिनों में हम यात्रा करेंगे धनी धर्मदास अपूर्व व्यक्तियों में एक है कहा है धर्मदास ने हम सतनाम के व्यापारी कोई कोई लादे कासा पीतल कोई कोई लौंग सुपारी हम तो लादा नामधनी का पूरण खेप हमारी मोती बिंदु घटई में उपजे सुकृत भरत कोठारी नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी पहले भी व्यापार करते थे फिर भी व्यापार किया पहले छुद्र का व्यापार करते थे फिर विराट का व्यापार किया सतनाम का व्यापार किया ये वचन तुम्हें याद दिलाएंगे कि दिल खोल के लुटाया है धनी धर्मदास ने दिल खोल के लेना भी तो सत्संग जम जाएगा तो प्रीत उमगेगी, तो रस बहेगा तो रात सुबह में बदलेगी मृत्यु को अमृत में बदलने की कला धर्म है ये सारे वचन धर्म के संबंध में अलग अलग दिशाओं से इशारे होंगे काम क्रोध लोभ, छाणु सब दुंधरे सो सोवे दिन रैन रहनी जागरे का सोवे दिन रैन हम सोए ही हुए हमारी नींद आध्यात्मिक है शारीरिक नींद तो दिन में टूट जाती है लेकिन आध्यात्मिक नींद दिन में भी जारी रहती है रात तुम आंख बंद करके सोते हो दिन तुम आंख खोल के सोते हो मगर नींद जारी है। रात तुम सपने देखते हो दिन तुम इच्छाएं लेकिन स्वप्न और इच्छाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं स्वप्न नींद की इच्छाएं हैं इच्छाएं तुम्हारे तथाकथित जागरण के स्वप्न है इच्छा का अर्थ है भविष्य जो नहीं है उसमें तुम खो गए जो नहीं है, उसमें खो जाने का ही नाम तो सपना है जो नहीं है उसमें खो गए तो जो है उससे चूक गए कहा सोवे दिन रैन धर्मदास कहते हैं कब तक सोओगे कितना सोओगे रात भी सोए रहते हो दिन भी सोए रहते हो जन्म जन्म बीत गए सोए सोए जाग कब देखोगे और सोए सोए जिसे तलाश रहे हो जागकर अभी मिल सकता है तत्क्षण यही और सोए सोए कभी ना मिलेगा सोए हुए आदमी और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता इसलिए नहीं कि परमात्मा सोए हुए आदमी से नहीं मिलता सोए हुए आदमी से भी मिलता मगर सोया हुआ आदमी पहचाने कैसे तुम नींद में पड़े हो कोई तुम्हारे पास भी आके बैठा रहे तो बैठा रहे उसकी तरफ से तो मिलन हो रहा है तुम्हारी तरफ से कुछ मिलन नहीं हो रहा मैं एक घर में मेहमान हुआ वहां एक महिला कोमा में गिर गई है कोई नौ महीने से कोमा में पड़ी पति अब भी फूल लाके के उसके तकिए रखते बच्चे अब भी उसके पैर दबाते मगर उसे कुछ पता नहीं चिकित्सक आके अब भी उसकी नाड़ी देख जाते मगर उसे कुछ पता नहीं ऐसा ही कोमा है तुम्हारा जब तक परमात्मा नहीं जाना गया है तब तक समझना कि तुम नींद में हो जागरण का एक ही सबूत है कि परमात्मा का अनुभव हो जाए और कोई सबूत नहीं इसलिए अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव नहीं नहीं हुआ हो तो समझ लेना के भी सोए हो किसी जागृत व्यक्ति का सत्संग करो किसी जागे हुए से जुड़ जाओ क्योंकि जागा हुआ ही सोए को जगा सकता है कहा सोवे दिनरेन कोई जागा हुआ ही तुमसे कह सकता है कोई जागा ही तुम्हें हिला सकता है जगजोर सकता है काम क्रोध मद लोभ छांडू सब द्वंद रे यही द्वंद्व है और द्वंद्व ही नींद का आधार है हम दो में बटे हैं इसलिए सो गए बटने के कारण हमारी शक्ति बिखर गई जुड़ जाए इकट्ठी हो जाए केंद्र पर आ जाए हम एक हो जाएं, जागरण हो जाए हम खंड खंड हो गए और हमें खंड खंड किसने किया हम नहीं कर लिया काम क्रोध मदलोभ इन्होंने ही हमें द्वंद्व से भर दिया मनुष्य सदा ही यह मिल जाए वह मिल जाए ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं इसकी दौड़ में लगा है उस दौड़ का नाम काम है और अगर तुम्हारे इस दौड़ में कोई बाधा डालता तो क्रोध उठता है तुम धन पाना चाहते हो और कोई प्रतियोगिता करता है बाजार में तुमसे तुम पद पाना चाहते हो कोई चुनाव में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो क्रोध पैदा होता है तुम जो पाना चाहते हो उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो शत्रुता पैदा होती काम मूल है हमारी सारी निद्रा का फिर काम से और और चीजें पैदा होती जो बाधा पड़ेगी तो क्रोध पैदा होगा बाधा तो पड़ेगी क्योंकि यहां अनंत लोग हमारे जैसे ही काम ही हैं वे भी उन्हीं चीजों को पाने चले जिसको तुम पाने चले हो हर व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाना चाहता है हर व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाना चाहता है अब 60 करोड़ के देश में एक आदमी प्रधानमंत्री होगा एक को छोड़ के बाकी तो दुखी होने वाले और बाकी बदला भी लेने वाले इसलिए जो व्यक्ति पद पर पहुंच जाता है उसे जनता कभी क्षमा नहीं करती कर नहीं सकती पद पर जब तक रहता है तब तक जी हजूरी करती क्योंकि करना पड़ता है पद से उतरते ही जूते फेंकने शुरू हो जाते और तुम मजा देखना ऐसे व्यक्तियों पर जूते फेंक जाते जिनकी तुम सोच भी नहीं सकते थे जो कल तक दूसरों पर जूते फेंकवाते रहे थे जो कल तक जूता फेंकने वालों के सरदार थे उन पर जूते फेंक जाते जैसे ही तुम्हारे हाथ में सत्ता आती तुम्हारे साथ जितने लोग चल रहे थे सत्ता की तलाश में वो सब नाराज हो जाते जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता रहेगी तब तक झुक-झुक के नमस्कार करेंगे करना पड़ेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस लेकिन जिस दिन तुम्हारी लाठी छिन जाएगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं उस दिन जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया था कल तक तुम्हें पद प्रतिष्ठा तक पहुंचाया था वही तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे जो तुम्हारी स्तुति करते थे वही तुम्हें गालियां देने लगेंगे। क्या है कारण इसके पीछे कारण साफ है पद थोड़े अब कोई ये पूछ सकता है कि तो पद ज्यादा क्यों नहीं है पद ज्यादा हो सकते हैं लेकिन तब उनमें मजा चला जाता जैसे घोषणा कर दी जाए कि हिंदुस्तान में सभी लोग राष्ट्रपति मगर तब उसका मजा चला गया उसका मजा ही इसमें है कि जितना थोड़ा हो जितना न्यून हो उतना ही मजा है समझो कि कोई नूर रास्तों पर पड़े हों, कंकड़ पत्थरों की तरह तो बस व्यर्थ हो गए फिर इंग्लैंड की महारानी के राजमुकुट में लगाए रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी फिर तो कोई भी राह के किनारे से उठा ले कंकड़ पत्थरों का मूल्य क्यों नहीं है जरा सोचो दुनिया में अगर एक ही कंकड़ होता कितना ही कुरूप तो किसी राजमुकुट में जड़ा जाता हीरे भी कंकड़ ही हैं, बस वो न्यून है यही उनकी खूबी है सोने और पीतल में और कुछ भेद नहीं है पीतल ज्यादा है सोना न्यून है जो चीज न्यून है वो अहंकार को बलबती बनाती मेरे पास है और किसी के पास नहीं जितनी न्यून होती है जाती हैं चीजें उतना ज्यादा अहंकार को मजा आने लगता है जब तुम आखिरी शिखर पर पहुंच जाते हो जहां तुम अकेले हो और कोई भी नहीं तब अहंकार को बड़ा रस आता है अहंकार का रस है काम फिर काम के बहुत रूप हैं काम को तुम सिर्फ सेक्सी और यौन मत समझ लेना वह तो एक रूप है काम के अनंत रूप हैं जीवन का सारा विस्तार जीवन का सारा द्वंद्व जीवन का सारा संघर्ष हिंसा उपद्रव काम ही है जो बाधा बन जाएगा वो दुश्मन उस पर क्रोध पैदा होगा और अगर तुमने सारे दुश्मनों को समाप्त करके पा लिया जिसको तुम पाले निकले थे तुमने अपनी काम की पूर्ति कर ली तो मद पैदा होगा तीसरा उपद्रव शुरू हुआ मद का मतलब है काम सफल हो गया तुम राष्ट्रपति होना चाहते थे हो गए तो मद पैदा होगा मद का मतलब होता है कि देखो तुमको किसी को भी नहीं मिल पाया और मुझे मिल गया तुम्हारी छाती फैल जाती तुम्हारी चाल बदल जाती तुम्हारे रंग ढंग बदल जाते सफल राजनीतिक ज्यादा जीते असफल जल्दी मर जाते सफल होते से उनकी उम्र 10 साल बढ़ जाती एक नशा पैदा होता अब जीने में मजा आता है अब जीने का कुछ अर्थ मालूम होता है ये जान के तुम चकित होगे कि अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के लोग ज्यादा जीते हैं। इस पर बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। यूनान में दार्शनिक लंबे जीते थे क्योंकि यूनान में दार्शनिकों की बड़ी प्रतिष्ठा थी सुखरात और प्लेटो और अरस्तु और हेराक्लाइटस और पार्मेडिस और पाइथागोरस यूनान में दार्शनिक लंबा जीता था उसकी प्रतिष्ठा थी कवि भी लंबे जीते थे उनकी भी बड़ी प्रतिष्ठा थी हिंदुस्तान में ऋषि मुनि लंबे जीते रहे उनकी प्रतिष्ठा थी तुम यह मत सोचना कि ऋषि मुनियों के पास कुछ योगिक विद्या थी जिससे वो ज्यादा जीते थे ना समझे कि बकवास है प्रतिष्ठा थी सम्मान था राजा भी आके ऋषि मुनि के चरणों में झुकता था योग इत्यादि का इसमें कुछ हाथ नहीं है क्योंकि यूनान में दार्शनिक कोई योग नहीं करते थे वो ज्यादा जीते थे उसी तरह ज्यादा जीते थे जैसे हिंदुस्तान में ऋषि मुनि ज्यादा जीते थे अमेरिका में व्यवसायी सबसे ज्यादा जीते धनी आदमी अमेरिका में कवि 40 साल के आसपास टाए टाए फिस्स हो जाता है इस पर मनोवैज्ञानिक शोधे हुई हैं और बड़ा चमत्कार अनुभव होता है कैसा क्यों हो जाता अमेरिका में कहानीकार कवि लेखक दार्शनिक नहीं ज्यादा जी पाते अमेरिका में क्या प्रतिष्ठा है दार्शनिक की धन एकमात्र दर्शन है तो जिसके पास धन है वो लंबा जीता है तुम देखते हो हिंदुस्तान में फिल्म अभिनेता देर तक जवान रहते कोई योग साथ रहे कोई योग नहीं सांथ रहे लेकिन फिल्म अभिनेता की प्रतिष्ठा है सम्मान है वो ज्यादा देर तक जवान रहता है पचास साल पचपन साल का हो जाता है और फिल्मों में पच्चीस साल के जवान का काम करता है कॉलेज का विद्यार्थी फिर भी जचता है सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है अभिनेता लंबे जीने लगे राजनेता भी लंबे जीते जिनके पास काम की प्रतिष्ठा हो जाती संपन्नता हो जाती जो पहुंच जाते वांछित लक्ष्य को पा लेते उनमें मद पैदा होता है अहंकार जिलाने वाली संजीवनी इसलिए तो जो व्यक्ति परम निरअहंकारिता को प्राप्त हो जाता है उसका शरीर से विदाई शुरू हो जाती उसका मद टूट गया शरीर से उसके संबंध उखड़ जाते हैं जैसे भूमि से वृक्ष उखड़ गए और फिर दोबारा उसका आगमन नहीं होता क्योंकि आने के लिए मद चाहिए मध ही ना रहा इसलिए बुद्ध फिर दोबारा नहीं जन्मते जन नहीं सकते और जो मद की अवस्था में पहुंच गया जिसका अहंकार तृप्त हो गया उसे लोभ पैदा होता है लोभ का मतलब होता है जो मुझे मिल गया वो तो मेरे पास रहे ही और ज्यादा मुझे मिल जाए जो मंत्री हो गया वो मंत्री से नीचे नहीं उतरना चाहता मुख्यमंत्री हो जाना चाहता है जो कैबिनेट में पहुंच गया द्री वह अब वहां से नहीं हटना चाहता उसके दो काम है अब दो ही जीवन के लक्ष्य जहां पहुंच गया वहां पैर जमा के अड़ा रहे अगर आगे जा सके तो तो ही उस पद को छोड़ सकता है पीछे ना जाना पड़े तो उसके दो काम है जहां बैठा है वहां तो पकड़ के बैठा रहे और आगे कोई बैठा हो उसको धक्के देता रहे कि कोई जगह खाली हो जाए तो वो आगे पहुंच जाए लोप का अर्थ होता है जो है उसे जोर से पकड़ो कि कोई छूट ना जाए जितना मिल गया उसमें से छूटे ना और जितना अभी आगे और पड़ा है वो भी मिल जाए लोभ का कोई अंत नहीं क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम्हारी कल्पना तृप्त हो सके तुम कहोगे क्यों किसी आदमी के पास दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति हो जाए फिर तृप्त नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि अगर एक ही वासना होती तो मामला हल हो गया होता वासनाएं अनेक है। जैसे समझो नेपोलियन की ऊंचाई जरा कम थी पांच फीट दो इंच बड़ा सम्राट बड़ा साम्राज्य मगर यही पीड़ा उसकी थी जब भी किसी आदमी को जरा लंबा देख लेता उसके घाव लग जाते उसको बड़ी चोट लग जाती थी अब वो इसी से परेशान रहा जिंदगी भर उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक लिखते हैं कि ये उसका ऑप्शेशन था ये बस उसका एकमात्र रोक था कि कोई उस लंबा आदमी ना दिखाई पड़ जाए उसने अपने जनरल ऐसे चुने थे जिनकी ऊंचाई कम कोई लंबा जनरल उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता था क्योंकि उसके पास अगर खड़ा हो जाए तो वो छोटा मालूम पड़ता था अब देखते हो साम्राज्य हो संपदा हो सब हो तो भी एक छोटी सी बात छोटा कर सकती धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो और एक भिकारी मस्त चाल से चलता हुआ रास्ते से निकल जाए और ईर्ष्या पैदा हो जाएगी या तुम किसी को गहरी नींद में सोया हुआ देख लो एक मजदूर जो अपनी ठेला गाड़ी को रोक के भर दोपहरी मूसी के नीचे पड़ा सो गया है और मजे से सो रहा है रास्ता चल रहा है कारें निकल रही हैं भोंपू बज रहे हैं शोरगुल मच रहा है मजे से सो रहा और तुम रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हो और नींद नहीं आती बेचैनी हो गई ईर्षा जग गई अमीर आदमी गरीब से ईर्षा करते हैं ये जानकर तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए अमीर आदमी सदा ही सोचते हैं गरीब बड़े मजे में बड़े सुख चैन में गरीब अमीर से ईर्षा करते वो सोचते हैं अमीर बड़े मजे में मजे में यहां कोई भी नहीं देहात का आदमी सोचता है शहर में लोग मजा लूट रहे हैं मजा बंबई में है बंबई में जो रहता है वो सोचता है गांव में कैसी शांति कैसा स्वाभाविक सौंदर्य जो गांव में रहता है उसे कोई स्वाभाविक सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता कीचड़ कबाड़ और गोबर और मक्खियां और मच्छर बस यही दिखाई पड़ते शहरों में रहने वाले कभी जब गांव के संबंध में कविता लिखते उनमें ना मच्छर आते ना गर्द गुब्बार न गर्मी न गोबर न रास्तों पर मलमूत्र कीचड़ कुछ भी नहीं आता उसमें सिर्फ फूल दुल्हन की तरह सजे खड़े होते हरियाली फरी होती सुख शांति छाई होती यहां किसी भी व्यक्ति को तृप्ति मिलनी संभव नहीं है क्योंकि जो तुम्हारे पास होगा उससे बहुत कुछ शेष रह गया है सच तो यह है तुम जब एक चीज को पाने में लग जाते हो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसमें लग जाती है और सारे अन्य जीवन के अंग अपंग रह जाते जो आदमी धन पाने जाता है अक्सर मूढ़ होता है क्योंकि सारी ऊर्जा तो धन पाने में लग गई बुद्धिमत्ता कमाने का अवसर कहां रहा जो आदमी बुद्धिमान होने में लग जाता है अक्सर अब व्यवहारिक हो जाता है क्योंकि सारी ऊर्जा तो बुद्धिमान होने में लग गई व्यवहारिकता कहां सीखता समय कहां मिला जिंदगी में जब हम चुनाव कर लेते हैं तो बाकी चीजें जो छूट गई एक दिन न एक दिन उनकी पीड़ा सताएगी और इससे द्वंद्व पैदा होता है पहले तो कोई वासना पूरी नहीं होती और सदा आगे कुछ शेष रहता है फिर पूरी कोई वासना हो भी जाए तो अनंत वासनाएं अधूरी रह गई जो पूरी हो गई वो तो भूल जाती है जो अधूरी रह गई वो कांटे की तरह चुपती काम क्रोध मध लोभ छाणू सब दुंधरे कहा सोबे दिन रैन विरहणी जागरे धर्मदास कहते हैं जागो कब तक द्वंद्व झेलते रहोगे कब से तुम विक्षिप्तता झेल रहे हो कितने दिनों से दौड़ते दौड़ते थक गए हो टूट गए हो जीवन तुम्हारा कितना अर्थहीन हो गया है अब जागो दास्तान हयात कुछ तो हो सूरत वाकियात कुछ तो हो गलत अंदाज ही सही लेकिन निगहे अल्तफात कुछ तो हो न सही इसत हयात मगर फर्क मौत हयात कुछ तो हो हस्ती बेसबात कुछ भी नहीं हस्ती बेसबात कुछ तो हो मेहरबानी ही मेहरबानी क्या मेहरबानी में बात कुछ तो हो दौलते दर्द मिल गई शमसी हासिले कायनात कुछ तो हो यहां कुछ हाथ आता कभी लगता नहीं दास्तान हयात कुछ तो हो जीवन कथा है यहां है क्या दास्तान हयात कुछ तो हो सूरते वाकियात कुछ तो हो यहां कुछ कभी घटता ही नहीं सपनों में कहीं कुछ घट सकता है समय ही जाया होता है तुम्हारा सारा जीवन एक रिक्त मरुस्थल है भव सागर की आस छाण सब फंदरे इस संसार से आशा बना रखी है तो फिर तुम सोए रहोगे वही आशा नींद है भव सागर की आस यहां कुछ मिल जाएगा यहां कुछ मिल सकता है कभी किसी को नहीं मिला सिकंदर भी खाली हाथ जाते धनपति भी दरिद्र मरते सम्राट भी भिकमंगे ही रह जाते यहां कभी किसी को कुछ नहीं मिला लेकिन एक आशा है जो जलती रहती भीतर किसी को ना मिला हो मुझे शायद मिल जाए भव सागर की आस छाण सब फंदरे इसी आशा का फंदा है जो आदमियों की गर्दन में अटका है और सूली लगी हुई है इस आशा से जो मुक्त हो गया वह संसार से मुक्त हो जाता मैं तुमसे संसार से भागने को नहीं कहता इस आशा को छोड़ दो इस आशा को गिरा दो और ध्यान रखना एक भूल अक्सर हो जाती लोग आशा छोड़ देते हैं तो निराशा पकड़ लेते निराशा आशा का ही उल्टा रूप है निराशा आशा ही है शीर्षासन करती हुई सिर के बल खड़ी हुई अगर आशा सच में ही छूट गई तो निराशा भी उसी के साथ छूट जाती वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुम एक पहलू नहीं बचा सकते और एक पहलू नहीं छोड़ सकते या तो दोनों बचते हैं या दोनों छूटते अगर तुम्हें कोई धार्मिक आदमी निराश मालूम पड़े तो समझ लेना वो धार्मिक नहीं वो संसारिक आदमी ही है आस उसने छोड़ी नहीं सिर्फ आस के पहलू को छिपा लिया है और निराशा के पहलू को ऊपर कर लिया है सिक्का उल्टा कर लिया बस असली धार्मिक आदमी ना तो जगत से आशा रखता है और ना निराशा आशा निराशा से जो मुक्त हो गया वही द्वंद्व के बाहर है, वहीं जागरण फलता है भव सागर की आस छाण सब फंद रे आपन देश यही भल रंग रे और जब यहां की आशा निराशा छूट जाएगी तो जड़ें उखड़ जाएंगी संसार में हमारी जड़ें हमारी आशा निराशाएं जड़ उखड़ते ही फिर चल आपन देश फिर अपने देश की यात्रा शुरू हो उसकी याद जग जाए तुम में तो विरह का जन्म हुआ इसलिए धनी धरणदास कहते हैं विरहणी जागरे किस कदर दूर हूं सख्त मजबूर हूं जजबे इश्क से सोले तूर हूं कोई पर्दा नहीं फिर भी मस्तूर हूं हंस रही हूं मगर रंज से चूर हूं तेरा सिकवा नहीं खुद ही मजबूर हूं हम अपने ही हाथ से अपने पैर काट लिए अपने ही हाथ से अपने पंख तोड़ लिए हम अपने ही हाथ से मजबूर हो गए हम अपने ही हाथ से दूर हो गए आशा को जाने दो क्या इतना काफी नहीं है जितना तुमने देखा हर बार आशा हारती है मगर फिर तुम उसे पुनर्जीवित कर लेते हो धन पाना चाहता था पा लिया और कुछ नहीं पाया और दिखता है कुछ नहीं पाया मगर तब तुम नई आशा बना लेते हो कि शायद पद पाने से कुछ हो जाए पद पा लेते हो और देखते हो कुछ नहीं पाया मगर फिर सोचते हो शायद यश पाने से कुछ हो जाए ऐसे तुम आशाएं बदलते रहते हो करबटें बदलते रहते हो मगर आशा मात्र जाती नहीं किसी ना किसी रूप में जीवित रहती है। किसी न किसी रूप में जलती रहती तुम उसमें तेल डालते ही रहते हो सुन सख पी के रूप तो बरनत ना बने अजर अमर तो देश सुगंध सागर भरे फिर चल आपन देश धनी धर्मदास कहते हैं चलो अपने देश वापस चले यह हमारा घर नहीं यह हमारा देश नहीं हम कहीं और से आते हम हंस हैं किसी मानसरोवर के और यहां तलइयों में बैठ गए हैं कीचड़ भरी तलइयों हम हंस हैं जो मोती चुगे हंसा तो मोती चुगे और यहां कंकड़ पत्थरों पर चौंचे मार रहे हम हंस हैं जो मानसरोवर के स्वच्छ जल में तैरे हम यहां कीचड़ों में बैठे हम बगलों के साथ बैठे सुनसख पी के रूप धनी धर्मदास कहते हैं कि मैं अपना देश देख कर आया मैं अपने देश में पहुंच गया हूं और प्यारे का रूप तुमसे कहना चाहता हूं तुम किस में उलझे हो तुम किन रूपों में उलझे हो तुम्हें पता ही नहीं कि कौन विराट प्रीतम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है तुम कंकड़ पत्थर बीन रहे हो सारा साम्राज्य तुम्हारा है तुम क्षुद्र आकांक्षाएं कर रहे हो विराट तुम पर बरसने को आतुर है सुनसख पी के रूप तो कहते हैं मैं तुझसे कहता हूं कि सुन उस प्यारे का रूप सुन लेकिन बड़ी तकलीफ है तो बर्नत ना बने देखा तो है स्वाद तो लिया है आंखें तो भरी हैं उसके रूप से लेकिन वर्णन करते नहीं बनता शब्दों में नहीं आता शब्दों में नहीं अटता वे तस्वर में यकायक आ गए हिजर की सूरत बदल कर रह गई ध्यान में एक झलक आ जाती है उनकी कि जहां नर्क था वहां स्वर्ग हो जाता है वे तस्वर में यकायक आ गए हिजर की सूरत बदल कर रह गई नरक एकदम स्वर्ग हो जाता है कहते नहीं बनता हमारी भाषा नरक की और अचानक स्वर्ग हो जाता है हम रहे अंधेरी रात में और अचानक सुबह हो गई कैसे कहें हम तो अंधेरा ही जानते हैं अंधेरे की हमारी भाषा है अंधेरे से हम परिचित हैं इस रोशनी को कैसे प्रकट करें भूखे को तृप्ति हो गई कैसे कहे प्यासे को जल मिला कैसे कहे पहले तो कभी जल मिला ना था पहले तो कभी तृप्ति हुई ना थी अतृप्ति की भाषा तो हमारे पास है इसलिए तुमने एक बात देखी लोगों को अगर झगड़े के लिए उस उकसाना हो तो बड़ी भाषा कुशल है अगर लोगों को कहना हो कि चलो गिराव करो हड़ताल करो पत्थर फेंको मस्जिद में आग लगा दो कि मंदिर मिटा दो कि हिंदू मार डालो कि मुसलमान काट डालो भाषा बड़ी कुशल है लोग एकदम तैयार हो जाते हैं वो कहते हैं कहां है मस्जिद कहां है मंदिर लोग तो उबल रहे हैं घृणा से उनको कोई भी निमित्त कोई भी बहाना चाहिए और जब लोग नारे लगाने वाले लोगों के पीछे चल जाते हैं तो नारे लगाने वाले लोग समझते हैं कि कोई बड़ी क्रांति हो रही है कोई क्रांति यहां कभी नहीं होती यहां तो सिर्फ घृणा की भाषा लोग समझते इसलिए घृणा की भाषा बोलो साथ हो जाते लोगों को ध्यान समझाओ हजारों को समझाओ एक आश साथ होता है लोगों को घृणा भड़काओ एक को समझाओ हजार चले आते लोगों को उकसाना हो भड़काना हो तो भाषा बड़ी कारगर है तुम देखते हो राजनेताओं को कितने लोग सुनने जाते लाखों लोग सुनने जाते वहां भाषा हिंसा की है भड़काने की राजनेता बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं जब लोग भड़क जाते और सोचते हैं कि शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया मनुष्य जाति के हित में उनको पता नहीं है कि लोग तो भड़कने को तैयार बैठे लोग लड़ने को तैयार लोग मरने मारने को तैयार उनको बहाने चाहिए निमित्त चाहिए कोई भी निमित्त हो कहीं भी लड़ा दो वो लड़ेंगे और भाषा बड़ी कुशल है लेकिन जब शांति की बात करो तो भाषा एकदम नपुंसक है और जब प्रेम की बात करो तो भाषा एकदम व्यर्थ होने लगती और जब परमात्मा को भाषा में लाने की कोशिश करो परमात्मा आते ही नहीं सुन सख पी के रूप तो बरनत ना बने फिर भी धनी धरमदास कहते कहूंगा कुछ तो कहूंगा कुछ इशारा सही कुछ भनक पड़ जाए अजर अमर तो देश वह देश ऐसा है जहां न कोई बूढ़ा होता न कोई मृत्यु कभी घटती अब ख्याल रखना इसमें हमें नकार शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है सारे परम ज्ञानियों को नकारात्मक भाषा बोलनी पड़ती यह तो नहीं कहा जा सकता परमात्मा कैसा है लेकिन यह कहा जा सकता कैसा नहीं सुबह हो गई सूरज निकल आया जो सदा रात ही रात रहा था जो रात का चमगीदड़ है या रात का उल्लू है वो अगर खबर दे तो क्या खबर दे वो यही कहेगा वहां रात नहीं है वहां अंधेरा नहीं यही तो सारी भाषा है अब तक सारे शास्त्रों ने इसका उपयोग किया है अजर वहां जरा नहीं है अमर वहां मृत्यु नहीं नकार इसलिए तुम देखोगे शास्त्रों में सदा नकारात्मक भाषा है परमात्मा कैसा है पूछो और शास्त्र बताते हैं कैसा नहीं है तुम कुछ पूछते हो शास्त्र कुछ कहते हैं कारण कारण यही है हमारी भाषा संसार के लिए बनी है सांसारिकों ने बनाई है इसमें उस अलौकिक को पकड़ लेने का उपाय नहीं है यह छुद्र को पकड़ पाती विराट इससे छूट जाता है और अगर विराट को जबरदस्ती में समाने की कोशिश करो तो विराट मुर्दा हो जाता है सुगंध सागर भरे दूसरा उपाय यह है कि जो छोटे मोटे सुख के अनुभव यहां हुए हैं उनको हम बहुत बड़ा करके कहें यहां सुगंध तो सागर भरी नहीं होती बूंद भर सुगंध मिल जाए तो बहुत वहां सागर भरे एक दूसरा उपाय यह है कहने का कि जो यहां छोटा मोटा है वो वहां बहुत है संभोग में थोड़ा सुख मिलता है तो वहां अनंत गुना संभोग का सुख प्रेम में यहां थोड़ा बहुत सुख मिलता है वहां अनंत गुना प्रेम का सुख सुगंध सागर भरे फूलन सेज संवार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 फूलों की सेज पर बैठा हुआ है ढुरे अग्र के चंवर, हंस राजे जहां हंस पहुंच गया है वापस मानसरोवर में भूल गया वे सब दुख स्वप्न ताल तालतलैं के छोड़ दिया संगसांथ बगलों का जाग्रत हो गया है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 घबराते हुए रोते हुए आंखें आंसुओं से भरी हुई और आ रहा लेकिन मजबूरी थी अभी सी दबा रहा है तो देखना पड़ा नीचे देखा बस उस देखते ही एक होंगार निकल गई एक क्षण में सब बदल गया वे तस्वर में यकायक आ गए हिजर की सूरत बदल कर रह गई एक क्षण में क्रांति हो गई भेड़ गई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 तुम्हें शिकार बनाने के लिए यह बहुत शिकारी तुम्हें आखेड़ बनाने के लिए यह बहुत शिकारी है सावधान रहना छिनई में करत बिगार एक क्षण में बिगाड़ हो जाता है तनिक नहीं दया हो और इनमें ये जो माया मोह मद मत्सर काम क्रोध लोभ का ये जो विस्तार है इनको किसी को तुम पर दया नहीं है छिनई में करत बिगार एक क्षण में सब अस्तव्यस्त हो जाता है। जो सतत सजग है वही इनसे बच पाएगा झिड़झिर बह बार प्रेम रस डोले हो जो बच गया जिसने अपने को इन वाणों से बचा लिया और बचाने का एक ही उपाय है कुछ और करना नहीं एक ही ढाल है सावधानी सजगता का सोवे दिन रैन विरहनी जागरे अगर कोई जागा रहे तो ये चोर नहीं आते बुद्ध ने कहा है अगर घर में कोई जागा हो तो चोर दूर रहते घर में दिया जलता हो तो चोर दूर रहते पहरेदार सजग हो तो चोर दूर रहते ऐसी ही जीवन की दशा है तुम्हारे भीतर चेतना थोड़ी जागती रहे पहरे पर हो तो न तो काम आता न क्रोध आता मुझसे लोग पूछते हैं काम को कैसे जीते हैं? मैं कहता हूं तुमने बात ही बिगाड़ ली जीतने का सवाल ही नहीं है जीतने का मतलब है काम घुस आया अब तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो कैसे घुस आया है इस प्रक्रिया को समझ लो तुम मूर्छित थे तो घुस आया तुम जाग जाओ तुम्हारे जागते ही तिरोहित हो जाएगा घर में लोग जाग जाते हैं चोर भाग जाते और जो जागा झिरझिरी बहे बया उसके जीवन में बड़ी शीतल हवाएं स्वर्ग की बहने लगती झिरझिरी बहे बया प्रेम रस डोले हो मस्ती आने लगती प्रेम की प्रेम की मधुशाला खुल जाती सोए सोए तो पता भी नहीं चलता स्वर्ग की हवाएं आती हैं तो मैं के भी निकल जाती मगर पता नहीं चलता परमात्मा आता है तुम्हारा आलिंगन भी कर लेता है तो भी पता नहीं चलता कुछ खबर हो सकी ना तेरे बगैर कब बाहर आई कब खिजां पता ही नहीं चलता सब होता रहता आदमी सोया रहता है पतझड़ भी आ जाता है वसंत भी आ जाता है कोयले कूक लेती हैं पपीह है पुकार लेते है, सब होता रहता है बुद्ध पुरुष जगते हैं चलते है, विदा हो जाते हैं सोए लोग सोए ही रहते तुम कब से सोए हो कितने बुद्ध पुरुष तुम्हारे पास से गुजर गए कितने कृष्ण कितने क्राइस्ट कितने मोहम्मद पुकारते रहे और गुजर गए कितने धनी धर्मदास तुम सोए ही रहे कुछ खबर हो सकी ना तेरे बगैर कब बाहर आई कब खिजा आई और प्रतिक्षण घटना घट रही स्वर्ग प्रति पृथ्वी पर उतरता है परमात्मा प्रतिपल अपना जाल फेंकता है झिरझी बहे प्रेम रस डोले हो छड़ी नौरंग की डार कोयलिया बोले हो जिसको थोड़ा सा स्वर्ग की हवा का स्वाद लग गया उसे यहां हर तरफ से परमात्मा का इशारा मिलने लगेगा कोयल बोलेगी तो उसके स्वर में परमात्मा के स्वर की झलक मिलने लगे फूल खिलेगा तो उसके रंग में परमात्मा खिला मालूम होगा धूप निकलेगी चटकेगी तो परमात्मा निखरेगा और चटकेगा चांद उगेगा तो परमात्मा उगेगा किसी की शांत आंखों में किसी के प्रेम भरे हुए आंसुओं में बस उसी की झलकें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी झिरझिरी बे प्रेम रस डोले हो छड़ी नौरंगिया की डार कोयलिया बोले हो पिया पिया करत पुकार पिया नहीं आया हो बिन पिए बिन सुन मंदलवा बोलन लागे कागा हो इस जगत में तो तुमने पिया पिया बहुत पुकारा मगर पिया आया नहीं तुम्हारी दिशा पुकार की गलत थी मंदिर सूना ही पड़ा रहा कौए बस गए और कौए बोलने लगे तुम्हारी जिंदगी में कोयल बोली कहां कौए बोले तुम्हारी जिंदगी मंदिर है कहां खंडर हो गई कब की खंडर हो गई बदलो रुख थोड़ा जागो अंधेरे में थोड़ी सुबह की तलाश करो कांटों में थोड़े फूल को खोजो बदलियों में थोड़े चांद नक्षत्रों की खोज करो ठीक दिशा में बहो तुम ठीक दिशा में बहो तो अभी इसी क्षण झिरझ बह प्रेम रस डोले हो चढ़ी नौरंग्या की डार कोयलिया बोले हो सब अभी हो रहा है ऐसा नहीं कि परमात्मा पहले कभी आया था पृथ्वी पर अब नहीं आता परमात्मा सदा आता रहा आता ही रहा है जिनने भी जाग के देख लिया उन्होंने पहचान लिया जो सोए रहे वो सोए रहे कागा हो तुम तो कारे की बटवारा हो कौ ने बेठिकाना कर दिया है पिया मिलन की आस बहुर ने छूटे ही हो ये सारा जगत एक खंडर जैसा है जहां कोयले तो हट गई हैं और कौए बैठ गए जहां ठीक अस्वीकृत हो गया है और गलत स्वीकृत हो गया है जहां धर्म तिरोहित हो गया है और जहां अधर्म जीवन की शैली बन गया है जागो तो खंडर फिर मंदिर हो जाता है शायद खंडर कभी हुआ ही नहीं था खंडर मालूम होने लगा था हमारी आंखों में ही कुछ भूल चूक हो गई थी शायद कौए कभी बसे ही नहीं थे हमारे कान ही खराब हो गए थे विकृत हो गए थे और कोयल की आवाज हमें कौओं की आवाज मालूम होने लगी थी जागते ही क्रांति घटती है यह किसके अस्क थे जो बन गए तबस सुमे गुल यह किसके दिल की तमन्ना बाहर होकर रही और तब भरोसा भी नहीं आता कि कैसे हुआ आंसू फूल बन जाते दिल के भीतर की अभीपसा वसंत हो जाती कहे कबीर धर्मदास गुरु संग चेला हो यह क्रांति घटती है जब गुरु और चेले का साथ हो जाता जब गुरु और शिष्य का साथ हो जाता जब गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता और मिलन बाहर बाहर का नहीं बाहर का हो तो मिलन नहीं हिलमिल करो सत्संग हिलमिल शब्द बड़ा प्यारा है इसका मतलब गुरु कुछ तुम में प्रवेश कर जाए तुम कुछ गुरु में प्रवेश कर जाओ हिलमिल करो सत्संग ऐसा गुरु दूर रहे तुम दूर रहो ऐसा बीच में फासला रहे तो सत्संग नहीं होता सत्संग में तो सीमा टूट जाती सत्संग वही है जहां सीमा नहीं जहां शिष्य भूल ही जाता है कि मैं शिष्य हूं गुरु तो जानता ही नहीं कि गुरु है इसलिए गुरु है जब शिष्य भी नहीं जानता है कि मैं शिष्य हूं दोनों हिल मिल जाते जहां दोनों के बीच की सब दीवालें गिर जाती दोनों का रस एक दूसरे में उतर जाता है, यह जीवन की अपूर्व घटना है इससे महान और कोई आलिंगन नहीं और इससे गहरा कोई संभोग नहीं कहे कबीर धर्मदास गुरुसंग चेला हो हिलमिल करो सत्संग उतरी चलो पारा हो हिलमिल सत्संग हो जाए तो बस पार उतरना हो जाए इस भव सागर से पार उतरना हो जाए साजे उम्मीद बजा नगमे शौक सुना तीर एक और लगा दर्द दिल और बढ़ा देख ले आज फजा सागरे शौक उठा कलिया उम्मीद की चुन दामने दिल को सजा मेरा गम कुछ भी ना कर अपना अफसाना सुना आज गमगीन है दिल मेरे जख्मों को हंसा कुछ बता भी तो मुझे क्यों हुआ मुझसे खफा तीर एक और लगा दर्द दिल और बढ़ा सिस यही मांगता है तीर एक और लगा दर्द दिल और बढ़ा करो चोट सिस कहता मारो मुझे मिटाओ मुझे अपना बनाओ मुझे उतरो मेरे भीतर मैं बाधा ना दूंगा और मैं बाधा भी दूं तो सुनना मत तुम मेरी सुनना ही मत तो मुझसे खफा मत हो जाना मेरी गलत आदतें, गलत संस्कार हैं। कई बार मैं नाराज हो जाऊंगा प्रतिरोध करूंगा विरोध करूंगा चिंता मत करना तुम चोट किए ही जाना तुम मुझे पुकारे ही जाना मैं करवट लेकर सो जाऊं तो पुकार बंद मत कर देना मेरी भूलों का हिसाब मत करना मेरे बावजूद मुझे जगाना कहे कबीर धर्मदास गुरु संग चेला हिलमिल करो सत्संग उतरी चलो पारा हो सत्संग पारस पत्थर है जिसके छूते लोहा सोना हो जाता गुरु तो उपलब्ध है रांची है लूट लो जितना उसे लूटना हो मगर लोग इतने कंजूस हो गए कि देने में ही कंजूस नहीं हो गए लेने तक में कंजूस हो गए ऐसा हो जाता जिसने देना छोड़ दिया वो लेने में भी कृपण हो जाता है वो लेने में भी डरने लगता है कि कहीं लेने में कुछ देना ना पड़े कहीं लेके कुछ देना ना पड़े ले लू आज तो कहीं फिर देना ना पड़े गुरु को कुछ भी चाहिए नहीं तुम ले लो और गुरु आभारी ससंग घट जाए तो तुम पार हो जाओ ससंग घटे तो बहार आए चमन में जसने उसे बहार है आ जा नगमा सरे आपसार है आजा जा हर एक जुम्ब से गुल में हजार नगमे हैं हर एक नसीम का झोंका बहार है आजा सरूर बक्स घटाओं के मस्त साये में जमा लाल और गुल ताबदार है आजा रविस रविस पिछड़ी है हदी से लाल और गुल कली कली को तेरा इंतजार है आजा तुझे खबर भी है इस मौसम बाहर में भी समीम नाविके गम का शिकार है आजा जा पुकारता शिष्य रोता शिष्य झुकता गुरु भी पुकारता गुरु भी बहता गुरु भी झुकता जीसस के विदाई के क्षण उन्होंने अपने शिष्यों के चरण छुए एक शिष्य ने पूछा यह आप क्या करते है? हम आपके चरण छुएं, ठीक आप हमारे चरण छुएं, यह आप क्या करते है? जीसस ने कहा ताकि तुम्हें याद रहे कि जब शिष्य गुरु दोनों एक दूसरे में झुकाते तब मिलन है तब सत्संग सत्संग नाव है यह नाव ना उस पार ले जा सकती है का सोवे दिन रैन विरहनी जागरे आच इतना है